गीता तत्व चिंतन आत्मसमर्पण भगवत कृपा का द्वार अर्जुन का श्री कृष्ण के शरण में जाना और तब अर्जुन अपने को टटोलता है आत्म निरीक्षण करता है बलपूर्वक मोह के पर्दे को उठाने की चेष्टा करता है देखता है कि भगवान जो कह रहे हैं वही ठीक है जिसे वह करुणा और दया समझ रहा था वह वस्तुतः कायरता ही है कहता है कारपण्य दोषोपहत स्वभाव परामा में ताम धर्म समूढ़ चेता येय्याम रोहित में शिष्यस्ते हम साधि माम वाम प्रपन्नम मेरा स्वभाव कायरता रूप दोष से क्षण गया है और धर्म का निर्णय करने में मैं मोहित चित्त हो गया हूँ अतः आपसे पूछता हूँ जो मेरे लिए हितकर बात हो वह निश्चय रूप से मुझे बतलाइए मैं आपका शिष्य हूँ आपकी शरण में आए हुए मुझदास को उपदेश दीजिए अर्जुन अपनी भूल स्वीकार कर लेता है कहता है कि मेरा स्वभाव कायरता के दोष से ढक जाने के कारण मैं कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही है वह विनयपूर्वक मार्गदर्शन की याचना करता है उसने अपने आप को अब भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया पर अब भी पूरी तरह नहीं वह शरणागत होकर भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर उपदेश की प्रार्थना तो करता है जिससे उसका कल्याण हो पर उसका अहम बोझ अभी पूरी तरह से उनमें मिला नहीं है शिष्ट जनों में ऐसा विश्वास प्रचलित है कि जो मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य की उलझन में पड़ जाए वह यदि इस श्लोक का जप करता हुआ सो जाए तो स्वप्न में भगवान उसे एक रास्ता दिखा देते हैं अस्तु अर्जुन आगे कहता है नहीं प्रणश्यामी ममापनुद्याग यच्छो यक्षोक मुच्छोषणविंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्न वृद्धम राज्यम सुराणामचाधिपत्यम क्योंकि इस पृथ्वी में निष्कटक धन धान्य सम्पन्न राज को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके अर्जुन अभृदय की बात खोल रख देता है भगवान से अब कोई लूका छिपी नहीं रह गई और यही तो भगवान चाहते हैं वे चाहते हैं कि जीव उनको बिल्कुल अपना माने गोपियों के चीरहरण के पीछे यही रहस्य है दुराव एक पर्दे की तरह है अपनत्व में दुराव नहीं रह जाता चिरहरण के द्वारा भगवान गोपियों का अंतिम दुराव भी दूर कर देते हैं यहाँ भी अर्जुन के दुराव को वे दूर करते हैं अर्जुन और कृष्ण का संबंध अनुपम है अर्जुन के प्रति कृष्ण के हृदय में माता का लालन है तो पिता का पालन भी गुरु का अनुशासन है तो राजा का रक्षण भी और सर्वोपरि है ईश्वर का कृपा करण यदि हम भी भगवान के पास अर्जुन के समान अपने हृदय को खोल कर रख दें तो यह सब हमें भी मिल सकता है अर्जुन का शोक अत्यंत तीव्र है वह उसकी इंद्रियों को सुखा दे रहा है इस शोक से अर्जुन अपनी रक्षा चाहता है वह भगवान से प्रार्थना करता है पर साथ ही यह भी कह देता है कि मैं नहीं लडूंगा।